आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए श्री प्रकाश चंद गुप्ता हमारे साथ हैं जो पार्षद है वार्ड क्रम उन्नासी का जयपुर नगर निगम चेयरमैन है प्रदेश अग्रवाल महासभा राजस्थान के और अध्यक्ष है शिखर हाउस कपड़ा व्यापार के तो आइये उनसे बात करते हैं प्रकाश जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम धन्यवाद प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी राजस्थान गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप अपने बारे में बताइए मैं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ जयपुर से 30 किलोमीटर दूर सुदूर दूर एक गांव है छापराड़ी पहाड़ों के बीच वहाँ जाना भी हिमाचल की तलहटी की तरह से एक तलहटी बनी हुई है ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रोड है नहीं तो वहाँ से जन्म हुआ है और प्राइमरी शिक्षा मैंने वहीं से ली और उसके बाद मिडिल और हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन वो मैंने जयपुर में आके किया है और यहाँ मेरा जयपुर में आने के बाद क्योंकि मेरे पिताजी और हमारी पारिवारिक स्थिति फाइनेंशियल ठीक नहीं थी तो धीरे धीरे धीरे धीरे मेरे फादर का मिर्चियों का काम था तो उस टाइम जयपुर में रोजगार पाना और करना बड़ा टेढ़ा काम था धीरे धीरे जान पहचान होती गई और काम शुरू हुआ और हमने भी फादर के काम में हाथ बढ़ाया आगे चल के जैसे हमारी शिक्षा पूरी हुई तो हमारे जो दो बड़े ब्रदर और हैं वो भी चल रहे थे आगे तो उन्होंने सर्विस की और उसके बाद उनकी देख में उनके नियंत्रण में उनके मार्गदर्शन में हमने काम करना शुरू किया आगे चल करके हमने कपड़े का व्यापार किया और उस कपड़े के व्यापार में हमें अच्छी सफलता मिली उसके बाद में मेरे दो ब्रदर फैक्ट्री का काम करने लग गए और आयरन का लोहे का काम तो मैंने भी फैक्ट्री डाली लेकिन 1985 में मेरा फैक्ट्री से मोह भंग हो गया क्योंकि मैं संघ की विचारधारा पे चल रहा था सन अस्सी में मैं आरएसएस के संपर्क में आया और नियमित शाखा लगाना शुरू कर दिया तो नब्बे के अंदर मैं मुख्य शिक्षक बना प्राथमिकी करी संघ की आर एस एस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फिर उसके बाद उन्नीस सौ बानवे में अयोध्या चला गया मस्जिद कांड में वहाँ उस टाइम इतना राष्ट्रीय प्रेम इतना था कि भाई हम कुछ भी कर लें इसके लिए हमने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं उस उसके बीच में व्यापार डिस्टर्ब हुआ फिर जब संघ में हम जाते हैं तो कुछ राजनीतिक पोलिटिकल भी इन्वॉलमेंट हो जाता है तो उसमें धीरे देर धीरे मेरे को बीजेपी से लगाव हो गया पार्टी ने मेरे को टिकट दे दिया 2004 में मैं चुनाव दो वोटों से हार गया फिर भी पार्टी के अंदर हम लगातार संपर्क रहे संके तो हम थे ही विचारधारा से तो पार्टी ने फिर दोबारा मेरे को 2000 इसमें 14 में टिकट दिया क्योंकि हम मैं जनरल कॉस्ट हूँ तो हमारा वार्ड एक बार ओ आता है एक बार जनरल आता है तो बीच में ओबीसी आ गया तो गैप हो गया और जनरल आया तो मुझे वापस टिकट मिला इस बार मैं जीत गया मैं चेयरमैन बन गया निगम में उसके बाद किन कारणों से चेयरमैन हट गए अब मैं वर्तमान में पार्षद के रूप में काम कर रहा हूं और पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक विचारधारा पे और राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के औतपुर तय करके वही काम कर रहा हूँ मैं और बढ़िया संतुलन है दो लड़के हैं उनके बच्चे हैं फैमिली है और मस्ती से आनंद से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं प्रकाश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में कि किस तरह से आपने अपने जीवन में स्ट्रगल करते हुए मेहनत करते हुए आगे बढ़े और संघ के साथ आपका काफी जुड़ाव रहा जिसकी वजह से आप कुछ चीजें जो है समर्पण भावना से भी आपने किया और उसके बाद आपको उसका बेनिफिट भी मिला काफी चीजें आपके जीवन में आई उतार चढ़ाओ लेकिन फिर भी आप एक मेहनत करते हुए आगे बढ़े तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा कौन व्यक्ति है जो आपको बहुत प्रभावित करता है मुझे लगता है कि मेरे फादर ही मेरे जीवन में इम्पोर्टेंट रहे वो इसलिए कि वो हमेशा ईमानदारी पर रहे गरीब थे लेकिन उस जमाने में और जब तक वो रहे उन्होंने किसी का कोई मतलब किसी तरह का कोई पैसा किसी से लिया नहीं कोई गलत काम नहीं किया कोई उधार लेके किसी से उसको जब्त नहीं किया कई बार ऐसा होता है जब गरीबी में आदमी कुछ गलत काम भी कर लेता है लेकिन वो जो मिला उसमें संतुष्ट रहे तो हमें भी उसमें संतुष्ट होना पड़ा और साधा जीवन में उन्होंने अपना जीवन साधा जीवन तो उन्हीं की विचारधाराओं को लेकर हम चले और सच्चाई के साथ आगे बढ़े तो एक न एक दिन जो आदमी सच्चाई के साथ आगे बढ़ता है मेहनत करता है तो उसको सफलता मिलती है और उनके आशीर्वाद से मुझे सफलता मिली आगे चल के मेरे बड़े ब्रदर गोपाल जी हैं उन्होंने हमें नियंत्रण में रखा उन्होंने हमारे को लाइन दी इस वजह से आज हम एक स्टेज पे आकर के सक्षम हो पाए मेरे पिताजी के साथ का अनुभव यह जब हम पहले जयपुर में दरबार स्कूल हुआ करती थी सन अस्सी के आसपास दरबार स्कूल में हम जब पढ़ने जाते थे तो उस टाइम संजय सर्किल पे गन्ने की दुकानें लगती थी बड़ी बड़ी तो हम 25 पैसे उस टाइम हम लेते थे उनसे पच्चीस पैसे और वो 25 पैसे लेने के लिए मुझे उनके साथ व्यापार करना पड़ता था मिर्चियों का मिर्चियां बेचनी पड़ती थी ग्राहकों को तो जब मैं एक घंटा पहले स्कूल से ले घर से निकलता और एक घंटा उनके साथ मैं मेहनत करता फिर उनको मैं खाना खिलाता फिर उसके बाद वो मेरे को समझ जाते थे भाई इसको 25 पैसे देने हैं तो वो मेरे को पच्चीस पैसे देते तो वो पच्चीस पैसे देने के बाद में मैं फिर वो पच्चीस पैसे लेकर के और स्कूल जाकर के और जब इंटरवेल होता हमारे वो बोर वगैरह इमली वगैरह और ये कुछ चीजें वो बेचती थी दो तीन लेडीज उनसे हम लेते और उसका आनंद लेते ये गन्ना लेते पच्चीस पैसे में गन्ने आते थे चार उस टाइम बड़े बड़े तो उसका आनंद लेते थे ये एक अनुभव था कि मेहनत करो तो कुछ पाओ आप अगर मैं फ्री में यूं गया और कोई काम नहीं किया तो वो पच्चीस पैसे भी मिलने क्यों मिलनी थी ये बहुत बड़ा अनुभव था कि काम का प्रतिफल है काम नहीं करोगे काम नहीं तो नाम नहीं दाम नहीं काम करो तो सब कुछ कर्म बढ़ाए उनसे सीखा कि कर्म और और ईमानदारी सच्चाई उसके साथ प्रकाश चंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने अपने पिताजी के साथ का अनुभव सुनाया आपने अच्छा लगा हुए थैंक यू सो मच मुझ। और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी ये बात सुनकर अच्छा फील हो रहा होगा आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे आपने कहा दरबार स्कूल की बात आप कर रहे थे तो अपने स्कूल लाइफ में अपने टीचर्स जो बहुत ही बहुत सारे टीचर्स होंगे लेकिन एक हाथ टीचर हमें बहुत अच्छा लगता है और उसे आप आदर्श मानते हैं तो ऐसे टीचर कौन आपको अभी भी याद है टीचर्स का तो मैं नाम भूल गया लेकिन मैं प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है मेरे गुरु उनका नाम है हजरलाल मित्तल उनसे मैं पढ़ाऊँ पांचवीं तक तो वो क्या करते थे जब भी हम कोई गलती करते थे तो मुर्गा बना देते थे मतलब कान पकड़ के मुर्गे टाइप से और आधा घंटे तक बने रहो सजा देते थे या एक पेंसिल को दो उंगुलियों में फंसा करके वो करते थे तो उस टाइम मुझे बहुत खराब लगता था बच्चों को भी खराब लगता था लेकिन आज के प्रीपेक्स में आज तो क्या है कि टीचर कुछ भी नहीं कर सकता बच्चों को इसलिए बच्चे अनुशासित कम हो गए और जो पुराने बच्चे हैं वो टीचर से बहुत डरते थे कि भाई मास्टर जी आ गए और अब क्लास में बैठ गए खेल छोड़ करके क्लास में बैठ आज टीचर्स का डर नहीं है आज टीचर्स मानवाधिकार वाले आ जाते हैं वो टीचर्स की क्लास ले लेते हैं तो उस टाइम जो हजारेलाल जी थे वो मेरे उनके लड़के मेरे मित्र भी हैं कैलाश जी मित्तल आज यहाँ जयपुर में रहते हैं बाकी उनसे मैंने डिसिप्लिन सीखा है और उनसे ही सीखा मैंने तो शुरू में आप जैसे प्राथमिक बच्चे को आप संस्कार दोगे तो वो ऑटोमेटिक आगे अच्छा बढ़ेगा और शुरू में अगर वो बिगड़ गया तो नेचुरल फिर आगे वो उसकी लाइन बिगड़ती जाएगी तो उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को डिसिप्लिन में रखा और उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और मैं क्लास में प्रथम आता था, था। उनकी वजह से आता था चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी ये बात आपकी पसंद आ रही होगी आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर आउट के आते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मोत बन नाइनटी पॉइंट सुनते रहोरा चंपा अब तुम भगवान शिव को प्रार्थना करो जो बाबू किया करते थे e malik pe ये सभी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 नमस्कार आप सुनडर रेडियो मधु वन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात और विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ प्रकाश चंद गुप्ता हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं और वर्तमान में वो पार्षद हैं वार्ड उन्सी के जयपुर नगर निगम के और बहुत ही अच्छे अनुभव उन्होंने शेयर किए हैं आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात में पूछना चाहूंगा जैसे आज हमारे युवा साथियों को देखते हैं करियर के काफी ऑप्शन हैं फिर भी वो लोग सोचते हैं कि हमारा करियर अच्छा कैसे बने हमारे युवा साथियों के लिए क्या बताना चाहेंगे मैं युवा साथियों को ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल इंडिया और इंटरनेट के युग में नहीं उलझ करके आज की जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल ले रही है और मोबाइल पे घंटों से घंटे बैठे रहते हैं वो उससे दो नुकसान हो रहे हैं बच्चों को दस दस साल के होते होते उसके चश्मा लग रहा है क्यों लग रहा है कि वो मोबाइल उसके पेरेंट्स भी उसको डांट नहीं रहे मोबाइल पर वो बैठा रहता मोबाइल पर खेलता रहता है नियमित पढ़ाई की कल्पना नहीं है जो डिस्टिंक्शन नंबर अगर आपको लाने हैं तो आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा नियम से चार घंटे छह घंटे तब आप डिस्टिंक्शन नंबर लाओगे तो मैं तो उनको ये कहूंगा कि जो युवा उम्र है ये पढ़ने की उम्र है हमें कुछ सीखने की उम्र है पच्चीस साल तक शिक्षा का काम है तो पहले जो जो काम हमें करना है वो काम पूरा करो बाद में करना है ये रोजगार का काम या और जो भी काम शिक्षा के टाइम पे हमें नियमित रूप से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना है इसमें उलझना नहीं है ज्यादा आपका देखना एक अलग बात है शॉर्ट समय के लिए आप मोबाइल देख के कर सकते हो लेकिन आप केवल बाइक लेकर के मोबाइल लेकर के टेलीफोन लेकर के घूम ले रहे हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते आगे बढ़ने के लिए तो आपको लगन लेनी पड़ेगी डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा डेडिकेशन रखना ही पड़ेगा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना होगा और वर्तमान में उनके पास एक अच्छा अनुभव है इसलिए वो अनुभव युक्त शब्द जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग मोबाइल का एडिक्शन हो रहे हैं आजकल जैसे हम लोग खाने पीने के एडिक्शन के बारे में नशे के बारे में सुनते थे लेकिन आजकल जो है ये कहना पड़ रहा है कि युवा साथी जो है हमारा एडिक्शन हो रहे हैं सेलफोन के प्रकाश जी ने बताया कि मोबाइल एडिक्शन होते जा रहे हैं बच्चे तो वो चीजें उनसे दूर रहें और कुछ नियम और लगन से अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे तो अपना जीवन वो अच्छा बना पाएंगे तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आशा करता हूँ जैसे हम लोग आजकल जिस तरह से जो भी हम लोग काम करते हैं जैसे आप पार्षद हैं तो काम करते करते आपको क्या मुश्किलें आती हैं मैंने पार्षद के रूप में महत्वपूर्ण चीज़ ये देखी कि एक तो संसाधन जो चाहिए काम करने के लिए और जो सहयोग चाहिए तो अधिकारियों को बराबर सहयोग नहीं मिलता दूसरी बात जनता के लिए मैंने देखा है कि कितना ही काम कर दो उनकी अपेक्षाएं बढ़ती जाती तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते। आज अगर आप सर्वे कराओगे पूरे 91 पार्षद का या जितने भी एमएलए एल जयपुर का तो जनता का सर्वे यही आएगा कि ठीक नहीं है तो आप कितना भी काम कर लो कोई एंड है एंडलेस और थैंकलेस हमारा जो जॉब है वो एंडलेस भी है और थैंकलेस भी है लेकिन हमें अपने आप को सेटिस्फेक्शन मिलता है इसलिए मिलता है कि हम लोगों हमारे को ईश्वर ने इतना सक्षम किया कि हम लोगों की समस्या सुनने के काबिल हो गए किसी के सीवर की समस्या है किसी की लाइट की है किसी के पानी की है किसी की बिजली की है हम उसको जितना हो सकता है उतना उसको हल करते हैं और हमें खुशी मिलती है उसकी लोग हमें आते हैं कोई भी कोई साइन के लिए भटकते कोई राशन कार्ड के लिए आता है कोई पेंशन के लिए आता है कोई किसके लिए आता है तो हम उसकी यथासंभव मदद करते हैं और इसी में हमें खुशी मिलती है आखिरी एक छोटा सा बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपने कहा कि एंडलेस है ये सारी चीजें लेकिन इसके साथ में जैसे आपने कहा साधन कम है या कुछ भी चीजें कम है लेकिन आपको क्या लगता है एक छोटा सा काम हो जाए तो बहुत सारी चीजें जो है जो भी आज पोस्ट पोजिशन पर हैं उनके लिए अच्छा हो सकता कोई एक छोटा सा काम हो जाए तो छोटा सा काम तो यही है कि भाई लोग थोड़ा धैर्य रख लें फिर संतोष रख लेना अपन तो सब काम हो सकते हैं देर हो सकते हैं अंधेर नहीं हमें भी धैर्य रखना, रखना पड़ेगा और जनता को भी धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य का फल मीठा है तो संतोष ही सदा सुखी उग्र स्वभाव को त्याग दें और क्रोध में नियंत्रण रखें जैसे ब्रह्म कुमारी आश्रम में हम सीखते हैं कि क्रोध पे हमें नियंत्रण कैसे रखना है कैसे हमें ब्रह्मत्व का पालन करना है कैसे हमें आध्यात्मिक अपनाना है कैसे हमें अपने जीवन को सदाचार में लाना है कैसे हमें संयमता रखनी है विनयशीलता कैसे रखनी है ये सब चीज़ें हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मैं दो बार गया हूँ एक बार मैं अतिथि बनकर भी गया और वैसे भी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ इस टाइप की जो क्लास है वो दी जाती है उससे क्या है कि आदमी आज आद, सबसे ज्यादा आदमी माइंडली टेंशन में रहता है और अगर उसका माइंड ठीक हो गया तो समझ लो कि वो बिल्कुल सेटिस्फाई गया। चलिए प्रकाश चंद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को आपकी बातें जो है अच्छी लग रही होगी और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि व्यक्ति थोड़ा सा अगर संयम और ग्रोथ को कंट्रोल करे तो काफी चीजें जो है आ, आसानी से हो सकता है ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपके शब्दों में हमने देखा तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडी मधुबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सलाम नमस्ते खमागनी सुनते रहो मुस्कराते रहो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 पवन चले उड़ जाना र पगले हो पवन चले उड़ जाना जाार पगले समय चूक पछताना है समय चूक पछताना क्या तन मांज तारे एक दिन माटी में मिल जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना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 दिना तेरी तेरी रवे तेरा दिना तेरा भाई जन्म जन्म तेरी माता रवे जन्म जन्म तेरी माता रवे करके आस पराई हे करके आस पराई क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना तन मांज तारे एक दिन माटी में मिल जाना माटी ओढ़ न माटी बिछाना माटी का सिरहाना रे माटी ओढ़ न माटी बिछाना माटी का सिरहाना रे उड़ना माटी बिछाना माटी का सिरहाना कहे कबीरा सुन ले रे बन दे कहे कबीरा सुन ले रे बन दे जगाना जाना हे ये जगा ना जाना क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना